छांदोग्योपनिषद सांकर अध्याय एक नवम खंड शिलक की उक्ति आकाश ही सबका आश्रय है इतरो आह प्रवाहन की अनुमति पाकर शिलक ने कहा असोक का गतिकाशति होवाच सर्वाणी हवा इन भूतानी आकाशादीव समुत्प्यंत आकाशम प्रत्यस्त यंत्याकाशो जैवेभ्यो ज्यानाकाश इस इस्लोक की क्या गति है इस पर प्रवाहण ने कहा आकाश क्योंकि ये समस्त भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं आकाश में ही लय को प्राप्त होते हैं और आकाश ही इनसे बड़ा है अतः आकाश ही इनका आश्रय है लोकस्य का का आकाश इति होवाच प्रवाहणः आकाश इति प्रवाहण आकाशति चर आत्माशो वही, तस्य ही कर्म वही भूत तेजो ती तेजः तस्ूतलय तत्जोसृजत इति परेतायां वक्षति इस लोक की गति क्या है इस पर प्रवाहण ने कहा आकाश यहां आकाश शब्द से परमात्मा विवक्षित है भूताकाश नहीं जैसा कि आकाश ही नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है इस श्रुति से सिद्ध होता है संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करना या उसी का कार्य है और उसी में भूतों का प्रलय होता है जैसा कि श्रुति उसने तेज को रचा तेज पर देवता में लीन होता है इत्यादि प्रकार से आगे कहेगी सर्वाणी हवा सर्वाणी हवा इन भूतावरजंग सप्य बनाक्रमेण साम्या प्रणय काले तेन विपरीतक्रमेण हि सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ज्यायान्महतरो सर्वेशा भूता परमयनम परायण प्रतिष्ठा तिस्वी काले आत्म आकाशत सृजत इत्यादि श्रुतियों के बल से ये संपूर्ण चराचर भूत तेज जल और अन्य इस क्रम से आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और प्रणय काल में उसी विपरीत क्रम से आकाश में ही लीन हो जाते हैं क्योंकि आकाश ही, ही इन समस्त भूतों से बड़ा है तथा वही समस्त भूतों का परायण परम आश्रय अर्थात तीनों कालों में उनकी प्रतिष्ठा है आकाश संज्ञक उद्गीत की उत्कृष्टता और उसकी उपासना का फल स ए स परोवर यान परोवरियो स एसोन परो वरीय हाष्यपति परीयती वरी ये तद्वान्यागम समुद्गीत मुसते वह यह उद्गीत परम उत्कृष्ट है यह अनंत है जो इसे इस प्रकार जानने वाला विद्वान इस परम परमोत्कृष्ट परमात्मूत उद्गीत की उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह उत्तरोत्तर लोगों को अपने अधीन कर लेता है यस्त परम वरम वर्यो वरीय सोप्य से वर पर वरीयाश् परीयानुदीठ परर्थ अतएव स विद्यमानं एषोनों विद्यम क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ अर्थात पर और उत्कृष्ट रूप यह उद्गीत ही परमात्म भाव से संपन्न होता है इसलिए वह यह उद्गीत अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा है तमेतम परोवरीयांशम परमात्मूतम अन विद्वान परोवरीयांश उद्गीत मुसते तस्फलम आह परो परोवरीय वरीयो विशिष्टर जीवन हाष विदुषोति दृष्टम फलम अदृष्टम च परो वरीयस उत्तरोशिष्टतर ब्रमाकाशाता लोका जयति यद्वादीत मुस्ती इस परम परमोत्कृष्ट परमात्मूत अनंत उद्गीत को इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इस परमोत्कृष्ट उद्गीत की उपासना इस की उपासनाद्वान का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टर होता जाता है तथा अदृष्ट फल यह होता है कि वह उत्तरोत्तर ब्रह्मा काश पर्यंत विशिष्ट लोकों को जीत लेता है तमगम मति तिधन्वा शौनक उदर शांडिल्यावाच यजाया मुद्दीत वेदिष्य परो वरीके जीवनम भविष्यति सुनक के पुत्र अति धनवाने उस इस उद्गीत का उदार शांडिल्य के प्रति निरूपण कर उससे कहा जब तक तेरी संतति में से तेरे वंशज इस उद्गी को जानेंगे तब तक इस लोक में उनका जीवन उत्तरोतर होता जाएगा तमेतम विद्वान अति विद्वामत सुनक्यम शौनक उदरसाणल्याय शिष्या उक्तो उक्तवाच यत्ते तौ प्रजाया प्रजासतताी तत्सत झा जा वेदिष्य जाती काल परेभ्य प्रसिद्धेभ्यो लौकिजीवनेभ्य उत्तरोशिष्टतर जीवन तेभ्यो भविष्यति तथा इस उद्गीत को जानने वाला अति नामक ने के पुत्र ने अपने शिष्य उदर शांडिल्य के प्रति इस उद्गीत विद्या का वर्णन करके कहा जब तक तेरी प्रजा में, अर्थात तेरी संतति में तेरे गोत्रज इस उदगीत को जानेंगे तब तक उतने समय तक उन्हें उन प्रसिद्ध लौकिक जीवों की अपेक्षा उत्तरोत्तर विशिष्टतर जीवन प्राप्त होगा तथा तथास्म लोके लोकती सद विद्वास्ते एव हास्यास्म लोके जीवन होती तस्मास्म लोके लोके लोक इति लोक लोक तथा परलोक में भी उसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होती है जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष उसकी उपासना करता है उसका जीवन निश्चय ही श्लोक में उत्कृष्टतर होता है तथा परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोक प्राप्त होता है परलोक में उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोक प्राप्त होता है तथा दृष्टि भी परलोके अस्व वरीया लोको भविष्य उक्तवान सांडिल धनवा शौनक सैदेत महाभाग्या नैदम युग्नाशंका निवृत्त आह स यिदेव विद्वान्गीतमेहतुपाते त्यव परोवरी हास्यास्ोके जीवन तथास्मल लोके जीवनं भवति तथा लोके लोक इति इति लोके लोक तथा अदृष्ट परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोक की ही प्राप्ति होगी ऐसा सुनक पुत्र ने शांडिल्य के प्रति कहा यह फल पूर्वकालिक परम भाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होता होगा वर्तमान युग के पुरुषों को नहीं हो सकता ऐसी आशंका की निवृत्ति के लिए श्रुति कहती है इस समय भी इसे इस प्रकार जानने वाला जो कोई पुरुष उद्गीत की उपासना करता है उसका भी इस्लोक में उसी प्रकार उत्तरोतर ही जीवन होता है तथा तो परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उस, उत्कृष्टतर लोकों की ही प्राप्ति होती है ये छांदोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये नवम खंडभाष्यम संपूर्णम